बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की निस्पत्ति छब्बीस सितंबर अठारह सौ तिरानवे ईस्वी मैं बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हूँ जैसा कि आप लोगों ने सुना है पर फिर भी मैं बौद्ध हूँ यदि चीन जापान अथवा सिलोन उस महान तथागत के उपदेशों का अनुसरण करते हैं तो भारतवर्ष उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करता है आपने अभी अभी सुना कि मैं बौद्ध धर्म की आलोचना करने वाला हूँ परंतु उससे आपको केवल इतना ही समझना चाहिए जिनको मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता हूँ उनकी आलोचना मुझसे यह संभव नहीं परंतु बुद्ध के विषय में हमारी धारणा यह है कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को ठीक ठीक नहीं समझा हिंदू धर्म हिन्दू धर्म से मेरा तात्पर्य वैदिक धर्म है और जो आजकल बौद्ध धर्म कहलाता है उनमें आपस में वैसा ही संबंध है जैसा यहूदी तथा ईसाई धर्मों में ईसा मसीह यहूदी थे और साक्ख्य मुनि हिंदू यहूदियों ने ईसा को केवल अस्वीकार ही नहीं किया उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया हिंदुओं ने साक्ख्य मुनि को ईश्वर के रूप में ग्रहण किया है और वे उनकी पूजा करते हैं किंतु प्रचलित बौद्ध धर्म में तथा बुद्ध की शिक्षाओं में जो वास्तविक भेद हम हिंदू लोग दिखलाना चाहते हैं वह विशेषतः यह है कि साक्ख्य मुनि कोई नई शिक्षा देने के लिए अवतीर्ण नहीं हुए थे वे भी ईसा के समान धर्म की सम्पूर्ति के लिए आए थे उनका विनाश करने नहीं अंतर इतना ही था कि जहां ईसा को प्राचीन यहूदी नहीं समझ पाए वहां बुद्ध देव की शिक्षाओं के महत्व को स्वयं उनके शिष्य ही अवगत नहीं कर पाए जिस प्रकार यहूदी प्राचीन व्यवस्थापन की निष्पत्ति नहीं समझ सके उसी प्रकार बौद्ध भी हिंदू धर्म के सत्यों की निष्पत्ति को नहीं समझ पाए मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि साक्ष्य मुनि ध्वंस करने नहीं आए थे वरन वे हिंदू धर्म की निष्पत्ति थे उसकी तार्किक प्रणति और उसके युक्ति संगत विकास थे हिंदू धर्म के दो भाग हैं कर्मकांड और ज्ञान ज्ञानकांड का विशेष अध्ययन सन्यासी लोग करते हैं ज्ञान कांड में जाति भेद नहीं है भारतवर्ष में उच्च अथवा निज जाति के लोग सन्यासी हो सकते हैं और तब दोनों जातियाँ समान हो जाती हैं धर्म में जाति भेद नहीं है। जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे और यह उनकी ही गरिमा है कि उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्यों को निकाल उनको समस्त संसार में विकीर्ण कर दिया इस जगत में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा चलाई इतना ही नहीं वरन मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ